कैद में है बुलबुल सही याद मुस्कुराए कैद में है बुलबुल सही याद मुस्कुराए कहा भी न जाए चुप रहा भी न जाए कैद में है बुलबुल बुल। कैसी है दुनिया कैसी रीत है आँखों में आँसू फोटों पर गीत है कैसी है दुनिया कैसी रीत है आंखों में आंसू हो टों पर गीत है झंकेरे पायल दिल है खायल जालिम जमाने क्या यही तेरी जीत है बागबा के हाथों में बागबा के हाथों में कली कुम्हलाए भी भी न जाए, रहा भी न जाए जाए में है बुलबुल हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार नमस्कार uh, सबसे पहले तो साफ क्षमा याचना करना चाहूंगा क्योंकि पिछली बार बेहद शिकायती लहजे में मैंने बातें की थी और हमारे बहुत से दोस्तों ने भी कहा कि भाई देखिए लखनऊ ठीक है थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया मगर उतना बुरा भी नहीं जितना बुरा आप बता रहे हैं हमने आपसे पहले ही कहा था कि इतना मत उसको देखिए साहब हमको तो अगर जो हमको जो दिल की बात थी वो तो आपसे कह दी थी चलिए हम अपने शब्द वापस लेते हैं और वापस मतलब पूरे वापस नहीं ले रहे हैं सिर्फ इतना कहते हैं ठीक है शायद उस दिन ऐसा हुआ होगा तक तो तो ठीक ठीक है हाँ है है ना चलिए चलिए हम मान जाते हैं नहीं तो अच्छा। नहीं वरना आपकी गलती माफी लायक थी साहब माफ कर दिया ये बड़ी बात है। अब हमारे दोस्त भी माफ कर दें तो हम बहुत एहसान मंद होंगे इस बात के लिए और वो तो गाना भी है ना साहब पुराना गाना हमने कई बार कहा है एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों तो ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों आपकी इन ऊट पटांग हरकतों के बावजूद अगर आज वो आपके दोस्तों में शामिल हैं तो जाने कितनी बार माफ किया होगा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया साहब अच्छा चलिए साहब आज आपसे एक सवाल पूछता हूँ और वहां से बात शुरू करता हूं ये बताइए कभी आप मतलब यू कहना चाहिए कभी आप कैद में रहे हैं नहीं कैद में रहना मतलब देखिए आप सोच रहे मैं ये पूछ रहा हूं कि कभी जेल गए हैं क्या नहीं नहीं नहीं नहीं जेल गए नहीं, पूछ रहा हूँ ये पूछ रहा हूँ कैद में रहे हैं अब यहां पर आपको मैं ये बता कि कैद से मेरा स्पष्ट मतलब ये है कि ऐसी जगह जहा से आप चाहकर भी बाहर ना निकल सके वो है साहब कैद हम रहे थे ना हम जब के के दौरान लौट आए थे तो होटल होटल में एक हफ्ते की कैद थी बहुत बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छा था था था ये ये ये देखिए आराम जो गलती गलती हमारी पत्नी कर रही है ना ये गलती आप मत करिएगा क्योंकि अरे? मेरा मतलब फिजिकल कैद से नहीं है मेरा मतलब ये है कि हम जब कैद की बात करते हैं तो हम हमेशा फिजिकल कैद की बात करते हैं यानी कि अपनी पसंद से किसी एक जगह से दूसरी जगह जा पाना साहब हमारा मतलब है उस कैद से जो कि हम अपने लिए या तो खुद बनाते हैं या दूसरे हमारे लिए वो कैदखाना तैयार कर देते हैं Mental? वो कैदखाना साहब हमारे दिमाग में होता है जहां बिल्कुल मेंटल साइकोलॉजिकल जो भी आप इसको नाम देना चाहे दीजिए, वो कैद होती है जहां पर कि हम अपने आप को एक सीमा में बांध लेते हैं और कहते हैं कि हम उस सीमा से बाहर नहीं निकलेंगे आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं साहब जब मतलब जिन दिनों नौकरी करते थे काम करते थे उन दिनों अक्सर अपने आप को एक ऐसी दफ्तरी कैद में बांध लेते थे कि जहां लगता था कि दफ्तर हमारे बगैर तो चल ही नहीं सकता बस अब इसी कैद को लेकर के न सिर्फ दफ्तर में रहते थे वो दफ्तर के आठ दस घंटे जो गुजारते थे उसमें भी ऐसा महसूस करते थे और सच बात तो यह है कि जब घर आते थे ना तो भी मन में यही अनुभव हल, तब हुआ बॉम्बे में किसी ने हमसे कुछ पूछ दिया या बता दिया कि अरे ये हो गया मुझे समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या ये फिल्मों से संबंधित बात कही जा रही है या राजनीति से संबंधित बात हो रही है क्योंकि हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऑफिस की की किसी बात, किसी द्यक्ति की बात बात व्यक्ति या व्यक्तियों हमसे हमसे आपस में इस तरह से लोग लोग करते होंगे और जाएगी। तो, बड़ा साहब, बना था। <laughs> तो ये जो कैद है ना हम लोग अपनी खुद से बनाते हैं कभी कभी ये कैद होती है सपनों की सपनों की कैद मतलब हम अपने लिए एक मन पिंजरा बना लेते हैं और हम उसी पिंजरे के अंदर घूमते रहते हैं और उस पिंजरे से बाहर नहीं निकलते आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो जब किसी आ, मतलब किसी उच्च पद पर पहुँच गए तो वहाँ जाने के बाद वो अपने आप को साहब समझने लगते हैं और साहब वो साहबियत उनके घर पर भी आती है और उस पद से हटने के बाद भी वो उस साहब की कैद से बाहर नहीं आ पाते उनके लिए ये बहुत कठिन हो जाता है कि वो अब साहब नहीं है यानी कि अब वो आजाद है वहां से बाहर चले जाएं, बाहर नहीं जा पाते उसी तरह से कुछ लोगों को ऐसा लगने लगता है अब हमारे ही साथी हैं, मैं उन्हीं का उदाहरण लेकर के बता रहा हूँ कुछ लोगों को ऐसा लगने लगता है कि उनके अंदर कोई विशेष प्रतिभा है। और साहब वो अपने आप वो प्रतिभा होती है ज़रूर होती है क्योंकि लोगों ने बताया होगा उनको तभी तो उन्हें ऐसा लगा कि वो प्रतिभा उनके अंदर है तो उनको जब वो प्रतिभा समाप्त हो जाती है या ढल जाती है या यो कहें कि उन नहीं रहती है तब भी वो उसी प्रतिभा के साथ जो रहते हैं वो वही बनी रहती है मतलब उनको लगता है कि वो उनके अंदर है अभी तो साहब ये भी एक बात है अब एक तीसरी बात भी है यहाँ पर यह होता है कि कभी कभी हमको लगने लगता है हमारी पसंद और नापसंद उसकी भी कैद होती है हमारे साथ है हमारे साथ पक्का है हाँ आप ना कितने आराम से नई चीजों को ट्राई करते रहते हैं हाँ? देशी हो या विदेशी हो निडर होके हम डरते रहते हैं अरे इसका टेस्ट कहीं समझ में ना आया तो हाँ खाने अच्छा के बारे में देखिये हाँ, साहब हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही कि, अब देखिए ये ये पसंद की कैद है कि हमारी पसंद की कैद है कि साहब हम यही खाएंगे या यही नहीं खाएंगे अब साहब होता क्या है कि अगर आप उस कैद से बाहर निकले तो शायद आपको कोई और ज्यादा अच्छी चीज मिल जाए मगर हम बाहर निकल नहीं पाते हम बाहर निकलते नहीं तो साहब वो हम शायद उससे अच्छी चीज़ पा नहीं पाते यानी कि ये जो हमारी क़ैदे हैं ना इनके बारे में बात अगर हम सोचें तो आप मेरा सल, मेरी मतलब मे, मेरी सलाह देने की तो औकात नहीं है मगर मैं अपने लिए जो करता हूँ वो आपको बता देता हूँ मैं अक्सर समय समय पर ये अपने आप से पूछता हूँ कि क्या ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी ही बनाई हुई सीमाओं में बंधा हुआ हूं जैसे कि मेरी एक आदत है कि मैं हर काम को टालता रहता हूँ जिसको प्रोक्रेस्टिनेशन कह लीजिए आलस्य कह लीजिए या जो भी कहिए तो साहब आदत जो है ना वो भी एक तरह की कैद है अगर आप मुझसे कहिएगा कि भाई साहब आप इस आदत को छोड़ दीजिए तो इसका मतलब मुझे ये लगता है कि आप मुझसे कह रहे हैं कि भाई साहब इस कैद से बाहर आइए क्योंकि ये कैद आपने आपने खुद खुद बनाई है, है। ही आपने आदत डाली है। आप चाहे तो आप इस आदत को छोड़ करके बाहर आ सकते हैं जैसे जैसे यह आलस्य की प्रोस्टिनेशन अब देखिए आज इतवार की शाम आठ पर मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ हम आपसे थर्सडे से नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, से सही बात है कि है। से मैं खाली था मतलब मेरे पास कोई काम भी नहीं था और मुझे न पढ़ाने जाना था न कुछ ब, म, मतलब किताब पढ़ने जाना था न किसी का कुछ पेंडिंग काम था मेरे ऊपर कुछ भी प्रेशर नहीं था मैं बैठ करके वो टीवी पर नए नए सीरियल खोज रहा था और उनको देख रहा था आपको वैसे बता दूं भाई साहब इस वक्त मैंने एक अभी अपना स्टडी किया तो आज मुझे पता चला कि नेटफ्लिक्स पर साईफाई के नाम पर जितने सीरियल है ना मैं लगभग सारे देख चुका हूँ हाय राम आप कितने हैं <laughs> <ने। laughs> <laughs> तो देखिए तो ये जो आदत है ना ये मेरी अपनी बनाई मैं साहब इससे बाहर निकलने के लिए अक्सर सोचता हूँ मगर नहीं निकल पाता फिर टीवी के सामने बैठ जाता। तो फिर जाकर जैसे अभी भी अगर ये रिकॉर्डिंग न करनी होती तो शायद मैं टीवी के सामने ही बैठ गया होता अच्छा आपको एक बात और बताए फिर मैंने ये भी कभी कभार सोचा कि आखिरकार ये आदतें या ये कैदे हम लोग क्यों बना लेते हैं साहब मेरे लिए तो इसकी वजह सिंपली है कि मैं अब मतलब जिसे कहते हैं ना कुछ मामलों में बदलना नहीं चाहता तो बदलना नहीं चाहना ये एक बहुत बड़ी समस्या है, है। देखिए परिवर्तन से हमेशा डर लगता है हाँ मगर मतलब जैसे मतलब हम सिर्फ खाने की बात कहेंगे जैसे आपने अपने आप को खाने के मामले में इतना फ्री किया हुआ है हाँ। आप जहाँ जाते हैं वहाँ का खाना मतलब तो नॉर्मल जो हम लोग खाना खाते हैं साधारण दाल चावल रोटी सब्जी वो छोड़ के कुछ भी ट्राई करने को आप तैयार रहते हैं एंड आई रियली अप्रीशिएटेड जो कि हम खुद उतना नहीं कर पाते हम लगे रहते हैं पीछे पीछे देखिए शायद आपकी बराबरी भी कर लें किसी दिन मगर आप में जो हिम्मत है उसकी दाद देते हैं हाँ तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल आपने सही बात कही के वैसा करने की कोशिश हाँ, की जा सकती की है बिल्कुल सही बात है मुझको ऐसा लगता है कि हमारी कैद के पीछे हमारी अपनी जो एक सोच होती है ना डर की वो होती है दूसरी बात ये कि एक चीज होती है ख्वाहिश इच्छा तो क्या हमारी इच्छा है उस खुले दरवाजे से बाहर जाने की बस अब ये एक सवाल है तो मुझको ऐसा लगता है कि एक सेफ सेफ ज़ोन ज़ोन में बना रहना वो जो कैद हमारी है है ना हमको वही अपना सेफ जोन दिखाई पड़ने लगता है। और हम सोचते हैं कि हम उस सेफ ज़ोन से बाहर जाएंगे तो नामालूम क्या हो जाएगा अब देखे, अब देखे, अब देखिए देखिए आपने सेफ ज़ोन से बाहर निकलने की बात अब आप आ क्योंकि हैदराबाद में चार मीनार वाले इलाके में अर्ली मॉर्निंग शॉपिंग का बड़ा वो रहता है मतलब नॉट अर्ली मॉर्निंग मेरे ख्याल से तीन चार बजे सुबह से शुरू हो जाता है आहा? अब समझ लीजिए आपकी नींद तो गई <laughs> <laughs> वो कराएँगे आपसे और यहाँ पे जो राम की बंडी में डोसा लोग खाते हैं आधी रात में लाइन अरे भैया खाने की बात नहीं, छोड़ नहीं, दो यार तो ये परिक्रमा तो ये जो सेफ जोन से निकलना है ना ये अपने आप में एक बड़ा काम है सब मैंने इसके लिए एक छोटा सा इलाज ढूंढा है हाँ जो कि मैं आपकी बात सुन करके मैं आपको बताना नहीं चाहता था मगर बता देता हूँ हाँ। मैंने तय किया है कि मैं अपने सेफ ज़ोन से से निकलने निकलने यानी अपनी जेल से निकलने के लिए छोटे छोटे कदम उठाऊंगा तो कब तक पहुँचेगा चार मीनार अरे भैया छोटे कदम उठाऊंगा मतलब कि दस दिन में एक दिन चार मीनार भी चला जाऊंगा दसों दिन नहीं घूमने निकलूंगा ये बताना है छोटे कदम तो कब पहुंचेंगे? जैसे जब जब आप पे पे अपनी साइकिल चलना है, तो आप बोलते हैं तो तो तो तो, तो साहब एक तो ये है और दूसरी बात मैंने ये समझ ली है कि इन सब मसलों में धीरज रखना जो है न यानी अगर जेल से निकलना ही है तो भैया एक साथ सारी कैदे न तोड़ दी जाएं <laughs> थोड़ी थोड़ी थोड़ी थोड़ी कैद तोड़ करके अगर निकला जाए तो शायद हम अपनी जेल को थोड़ा बड़ा कर सकेंगे यो तो साहब सच पूछिए सारा संसार ही जेल है यानी सारी विचारधारा ही एक तरह की कैद है अगर हम उससे बाहर नहीं आ सकते तो समझ लीजिए कि हम कैद से बाहर नहीं आ सकते मगर छोड़िए बड़ी-बड़ी बातें करने से क्या फायदा? हम तो इतना ही कहते हैं कि भाई अपनी-अपनी जो जेल है ना हमें सोचना है है कि हमारी वो कौन सी जेल है जो सबसे आसानी से तोड़ी जा सकती है अरे भाई आप कितना बताएंगी बता दीजिए चलिए बड़ी मुश्किल से बहुत कोशिश करके ठोक पीट के हमारे माताओं पिताओं ने हम लोग के अंदर अच्छी आदतें डलवाई हैं। अब हाँ। अगर आप ये कह रहे हैं तो आ जाएं बुरी राह पे हम अरे भैया बुरी राह पे जाने को नहीं कह रहा हूँ जैसे अब एक एक देखिए आपको एक बात बताऊ एक ब, मतलब अपनी जेल है कि हमसे बगैर मिठाई खाए नहीं रहा जा सकता सच्ची बात अब साहब कैसे भी उस जेल से बाहर आना है अब साहब क्या है दिन भर में कम से कम दो बार तो मिठाई खाते ही हैं तो, दो दो तो है? क्यों दो बार से ज्यादा कहाँ खाते हैं भाई यही इसी घर में <laughs> तो देखिए दो बार तो ऐसे ही खा लेते हैं बीच बीच में कभी कभार ये हुई तो कम से कम वो बीच वाली छोड़ दी जाए दो बार तो रखी जाए मगर बीच वाली छोड़ दी जाए तो ये हमारा एक छोटा सा कदम अब इस छोटे से कदम को अगर हम कर लेंगे तो हमें लगेगा कि चलिए साहब हो गया काम अगले अरे रुकिए रुकिए इस बीच में।, में हम सब भाई लोगों को बता अरे भाई रुकिए अभी वो इस पिछले हफ्ते का गाना उसकी बात भी कर ले यार अभी इतनी इतनी देर से कैद की बात कर रहे हैं पिछले हफ्ते का गाना पिछले हफ्ते का गाना छूट गया था अरे पिछले हफ्ते तो लेट हुआ था ना हाँ लेट हुआ था तो साहब इस हफ्ते का गाना ये रहा हाँ, तो इस हफ्ते का गाना ये बहुत बहुत ही चलता हुआ गाना है मगर मुझे लगता नहीं कि ये गाना इसके टक्कर का एक और गाना है उसके टक्कर में ये याद रहेगा <laughs> तो साहब टक्कर पे टक्कर है और देखें कितने लोग इस गाने को पहचान पाते हैं मुश्किल होगा हो क्योंकि झुमके वगैरह तो याद रह जाते हैं मगर थोड़ी मुश्किल होती है तो साहब ये गाना बताइएगा अच्छा हाँ, अरे आपको बताएं हमारे दोस्त श्री ओम प्रकाश पांडे जी की की उनकी कहानियों पुस्तकें छप चुकी हैं और वो तो लिखते ही रहते हैं अभी अभी हाल ही में उनकी एक कहानी प्रतिकार पटना के एक अखबार में छपी तो साहब मैं आज आपको वही कहानी उसी अखबार से सुना रहा हूं ये रही वो कहानी प्रतिकार सुजाता कक्षा नौ की छात्रा थी गांव के आसपास केवल लड़कियों के लिए कोई स्कूल नहीं होने के कारण वह जनता इंटर कॉलेज पथरवा में पढ़ती थी यह स्कूल लड़के लड़कियों सबके लिए था और सुजाता की तरह बहुत सी लड़कियां भी विभिन्न कक्षाओं में पढ़ती थी लड़कों की संख्या लड़कियों से काफ़ी अधिक थी लेकिन डरने जैसी कोई बात नहीं थी और पढ़ाई भी स्कूल में ठीक होती थी सुजाता के साथ उसकी सहेली आरती जो कक्षा दस में पढ़ती थी उसके साथ ही गांव से आती थी दोनों खेतों के बीच बनी पगडंडियों के छोटे रास्तों से आती थी यह उनकी नित्य की दिनचर्या थी रास्ते में कुछ अन्य गाँवों से भी छात्र छात्राएँ मिलते जाते जाते समय भी सभी के बीच सामान्य पढ़ाई और अन्य बातें लगातार होती रहती थी कभी कभी वे रास्ते में किसी के खेत से गन्ना तोड़कर चूस लिया करते अथवा लौटते समय अगर समय है तो कोई खेल भी खेल लिया करते यह उनकी दिनचर्या में शामिल था स्कूल में पढ़ाई भी अन्य स्कूलों की तुलना में काफ़ी अच्छी थी स्कूल में प्रधानाचार्य छात्रों के अनुशासन पर बहुत ध्यान रखते थे इसलिए ये छात्र भी ढंग से रहते सुजाता का भी स्कूल का दैनिक कार्यक्रम सामान्य गति से चल रहा था और वह मन लगाकर पढ़ाई करती थी इधर कुछ दिनों पहले उसके गांव के ही राम आधार जी जो बाहर नौकरी करते थे सेवानिवृत्त होने के बाद गांव में आकर रहने लगे उनका बहुत दिनों से गाँव से कोई खास संबंध नहीं था वे केवल किसी के शादी ब्याह या इसी प्रकार के किसी अवसर पर आते थे उनके पास खेती काफ़ी थी जो उनके आदमी किया करते थे वे भी बीच बीच में आकर खेती का काम देख लिया करते थे उनका गांव में बड़ा सम्मान था लेकिन उनके लड़के लड़कियों या परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में गांव वालों को कोई ख़ास जानकारी नहीं थी क्योंकि पूरा परिवार एक साथ बहुत कम ही आता था राम आधार जी सामान्यतः अपनी पत्नी जानकी के साथ ही आते थे और वह भी बहुत थोड़े समय के लिए राम आधार जी अल्प लेकिन मृदुभाषी थे उनके सभी बेटा बेटी बड़े हो चुके थे शादियां हो चुकी थीं बेटे विभिन्न शहरों में नौकरी करते थे इसलिए उनके साथ कोई बेटा नहीं आया केवल पत्नी जानकी और उनका एक नाती संजय उनके साथ गाँव आया यही तीन लोग राम आधार जी के घर में रहते थे संजय शहर छोड़कर गांव क्यों रहने आया फिर अपने माता पिता को छोड़कर नाना नानी के साथ क्यों रह रहा है इसका कोई निश्चित कारण किसी को नहीं पता लेकिन गांव का माहौल जितने मुँह उतनी बातें कोई कहता इसका अपने माँ बाप से पटता नहीं इसलिए नाना नानी के पास रहता है नाना नानी के यहाँ रहने से यह और भी बिगड़ गया है आधी चूंकि राम आधार जी का घर सुजाता के घर के पास ही था तो संजय के बारे में यह सारी बातें सुजाता के कानों में भी पड़ती परंतु इन बातों पर ना तो बहुत ध्यान देती और ना कुछ सोचती अचानक सुजाता ने एक दिन संजय को अपने स्कूल में देखा तो वह चौंक गई क्योंकि संजय ने कभी सुजाता को देखा नहीं था तो उसने भी ध्यान नहीं दिया कुछ दिनों बाद सुजाता को पता लगा कि संजय का उसी के स्कूल में ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश हो गया है एक दिन रास्ते में संजय को उसने देखा भी और संजय की निगाह भी उस पर गई कुछ दिनों बाद संजय ने सुजाता को गांव में भी देखा संजय गांव से स्कूल अपनी साइकिल से आता जाता था और आते जाते समय जोर जोर से फिल्मी गाने गाता रहता पहले लड़के लड़कियों ने ध्यान नहीं दिया लेकिन बाद में सबको बहुत ख़राब लगने लगा एक दिन सुजाता ने कह ही दिया कि अगर हमेशा गाना गाना इतना ही ज़रूरी है तो धीरे धीरे गाओ सबको क्यों परेशान करते हो संजय ने कोई जवाब तो नहीं दिया लेकिन उसके चेहरे के भाव से लगा कि उसे सुजाता की सलाह उतनी अच्छी नहीं लगी इधर संजय जैसे इतना तो पता था कि यह लड़की मेरे नाना के घर के आसपास ही कहीं रहती है और उम्र में मुझसे छोटी है उसने सोचा इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे अन्य लड़कियों के सामने कुछ कहे संजय मां बाप का इकलौता बेटा था नाना नानी का दुलारा था और उसे घर में कोई समझाता अथवा डांटता भी नहीं था उसे अपने मन का करना अच्छा लगता था तथा उसका चरित्र भी कुछ ठीक नहीं था उसने सुजाता की इस बात को मन में रख लिया वह सुजाता को सबक सिखाने के लिए अवसर खोज रहा था एक दिन सुजाता को घर से स्कूल के लिए निकलने में देर हो गई और उसके साथ जाने वाले लड़के लड़कियां जा चुके थे उस दिन सुजाता अकेले ही स्कूल जा रही थी रोज उसी रास्ते से वह स्कूल जाती थी जाने पहचाने रास्ते खेत खलिहान और पगडंडियाँ वो अनेकों बार स्कूल अकेली गई थी थी। और आई भी भी कभी-कभी देर तक पढ़ाई होने के कारण कारण अंधेरे में में उसे आना पड़ता था। इस कारण उसके मन भय जैसी कोई बात नहीं थी वह जानी पहचानी पगडंडियों पर चली जा रही थी चारों ओर गन्ने के हरे भरे खेत थे कई खेतों में गेहूं के पौधे लहरा रहे थे सरसों की पीली फूलों से से से खेत रंगे थे। सुजाता जल्दी स्कूल पहुंचने में में चली जा रही थी। इतने में पीछे से संजय साइकिल आ गया और पास आते ही बोला, अपने को तुम क्या समझती हो मैं चाहे जो कुछ भी करूं तुम कहने वाली कौन होती हो संजय के अचानक आ जाने और इस प्रकार से पिछली घटना के बारे में इस ढंग से बात करना सुजाता को अच्छा नहीं लगा सुजाता रुक गई और उससे बोली तुम्हें जो करना है वो करो लेकिन अगर मेरे सामने किया तो ठीक नहीं होगा मैं मना करूंगी अभी रास्ते से हटो स्कूल की देरी हो रही है संजय ने कहा कि अभी तो ठीक है लेकिन तुमसे एक दिन इसका बदला मैं लेकर रहूंगा सुजाता ने कहा जो करना हो कर लेना अभी रास्ते से हटो और सुजाता तेजी से चलती हुई स्कूल चली गई इस घटना का जिक्र उसने किसी से भी नहीं किया वह भूल गई इस घटना को हुए एक सप्ताह बीता था सुजाता अपनी अन्य सहेलियों के साथ स्कूल जा रही थी अचानक संजय पीछे से आया और सुजाता को धक्का मारकर आगे निकल गया तेजी से सुजाता जब तक संभले संभले तब तक संजय काफी आगे निकल चुका था सहेलियों ने कहा कि रहने दो हो सकता है उसको जल्दी रही हो, इस कारण धक्का लग गया हो लेकिन सुजाता के मन में यह लग गया कि इसने उस समय जो धमकी दी थी यह उसी कारण हो सकता है इसके बाद इस प्रकार की घटना सुजाता के साथ कई बार हुई हद तो तब हो गई जब संजय ने सुजाता को अकेले पाकर न केवल उसे धक्का दिया वरण उसका दुपट्टा भी खींचकर ले गया और कुछ दूर जाकर फेंक दिया सुजाता को अब लगा यह तो बहुत ज्यादा हो गया उसे इसका प्रतिकार करना ही होगा उसके मन में एक बार विचार आया कि वह अपने घर पर बाबूजी को बताए फिर समझ में आया कि कहीं बाबू पढ़ाई छुड़ा ना दे फिर आया कि बाबूजी इसके नाना से शिकायत करेंगे तो नाना की बात या डांट यह उद्दंड संजय कितनी मानेगा कितनी नहीं मानेगा ऐसे अनेकों विचार सुजाता के मन में चलने लगे अंत में सुजाता ने सोचा ये समस्या तो मेरी है मुझे स्वयं ही इसका समाधान निकालना होगा क्योंकि आज संजय है कल कोई दूसरा हो सकता है और मुझे तो रोज घर से बाहर निकलना ही है स्कूल आना ही है सुजाता ने मन ही मन एक निश्चय कर लिया इसके बाद सुजाता रोज जानबूझकर स्कूल के लिए थोड़ी देर से निकलने लगी कि वह स्कूल जाते समय अकेली ही रहे एक दिन वह अकेले ही खेतों के बीच के रास्ते से जा रही थी एक तरफ गन्ने का खेत था दूसरी ओर गेहूँ की खेती दूर कहीं पर गन्ने के रस को कढ़ाई में गुड़ बनाने के लिए खोलाया जा रहा था उसकी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी सुजाता स्कूल जा रही थी और जाते जाते इस बात का भी ध्यान रख रही थी कि संजय पीछे आ रहा है या नहीं उसे संजय पीछे से आता हुआ दिखाई पड़ गया संजय जैसे ही उसके बगल में आया सुजाता ने उसकी साइकिल को जोर से पैर से धक्का दिया संजय साइकिल सहित गेहूं के खेत में गिरा साइकिल छिटक कर एक ओर जा गिरी और संजय गेहूं के खेत में गिर पड़ा खेत में थोड़ा पानी होने के कारण कीचड़ हो गया था संजय कीचड़ में बुरी तरह धंस गया सुजाता ने उसकी साइकिल उठाई और उसके ऊपर फेंक दी और फिर साइकिल पर चढ़कर सुजाता बोली कि लड़कियों को छेड़ने में बड़ा मजा आता है अब तुम्हें मैं बताती हूं सुजाता ने बगल के गन्ने के खेत से गन्ना उखाड़ा और संजय को पीटना शुरू किया संजय का पैर और पूरा शरीर चूंकि कीचड़ में फंसा था उसे उठने में थोड़ी परेशानी हो रही थी लेकिन वो अपना बचाव कर रहा था लेकिन सुजाता को गाली भी देता जा रहा था शोर सुनकर आसपास के खेतों में काम करने वाले किसान और अन्य लोग एकत्रित हो गए लोगों ने कहा क्यों लड़ रहे हो स्कूल जाओ सुजाता ने कहा आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी बहुत परेशान करता है कह? किसी प्रकार से लोगों ने दोनों को छुड़ाया सुजाता तो स्कूल चली गई लेकिन संजय कपड़े गंदे हो जाने के कारण वापस घर लौट गया संजय के नाना राम आधार ने पूछा स्कूल क्यों नहीं गए और कपड़ों पर कीचड़ कैसे लगा है संजय ने कोई झूठी कहानी बनाकर उन्हें सुना दी लेकिन गाँव का मामला सब एक दूसरे को थोड़ा बहुत तो जानते पहचानते ही थे शाम ढलते ढलते गांव भर में सुबह स्कूल के रास्ते में हुई घटना की जानकारी पूरे गांव को हो गई सुजाता के घर वालों ने विशेषकर उसके पिता पृथ्वी सिंह जी ने सुजाता से कहा कि मुझे क्यों नहीं बताया उसके हाथ पैर तोड़ देता सुजाता ने कहा बाबू समस्या मेरी थी तो उसका समाधान मुझे ही करना था आप मेरे साथ कहाँ कहाँ जाते और मेरी रक्षा करते इधर राम आधार जी को जब इस घटना की पूरी जानकारी हुई तो वे पृथ्वी सिंह जी के पास आए और सुजाता से अपने संजय के व्यवहार के लिए माफी मांगी और कहा सुजाता तुम तो मेरी बेटी जैसी नहीं बल्कि मेरी बेटी ही हो दूसरे दिन राम आधार बाबू ने संजय को यह कहकर कि वह उनके साथ गांव में रहने लायक नहीं है उसके घर वापस भेज दिया सुजाता का प्रतिकार पूरा हुआ तो चलिए साहब कहानी हो गई जेल हो गई गाना हो गया कहानी बहुत अच्छी थी इस पर तो पिक्चर बन सकती है आ, आप, आपको सच बताएं इस पर पिक्चरें बनी हुई भी हैं। अरे मतलब ऐसे बदला लेना हाँ, हाँ ये पांडे जी से कहना है में रहते हैं वहीं रहकर कुछ बातचीत करें आगे चलाएं इसको बात अभी नहीं बताएंगे चलिए साहब तो अब इसके साथ ही आज की बात यही रोक देते हैं और अगले हफ्ते आपसे मिलेंगे और होपफुली ये आशा करते हैं कि आपको हमारी बातें अच्छी लगी होंगी पसंद आई होंगी और आप भी अपनी कैद के बारे में कुछ सोचेंगे। चलिए साहब आभारी हूँ आपका कि आपने समय दिया नमस्कार नमस्कार। धोखे का परदा डाले लाखों छुपे यहां भवरे काले धोखे परेब का पर्दा डाले लाखों छुपे यहाँ भवरे काले प्यासे लाभों पर जहरी प्याले कोई कहाँ तक खुद को संभाले मेहंदी रचे पाओ में मेहंदी रचे पाओ में काटा चुभा जाए कहा भी न जाए चुप रहा भी न जाए आदमी बुलबुल